सबसे बड़ा धन एक गांव में तीन भाई रहते थे वे बहुत बुद्धिमान थे एक दिन उनके बुढ़े पिताजी ने उन्हें बुलाया और कहा बच्चों के लिए अब मैं निश्चित होकर मर सकता हूँ पिताजी के मौत के बाद तीनों भाइयों ने अपना ज्ञान बढ़ाने की सोची एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े कई देश घूमे एक दिन उन्हें एक सिपाही नजर आया वह कुछ ढूंढ रहा था तीनों भाई उस सिपाही से बात करने के लिए रुक गए भाई पहला भाई भाई साहब क्या आप किसी ऊँट को ढूंढ रहे हो सिपाही हां दूसरा भाई उसे क्या बाई आंख से दिखाई नहीं देता तीसरा भाई क्या उस पर एक महिला सवारी कर रही थी सिपाही बिल्कुल तो आपको मेरा ऊँट मिल गया है कहा है वो भाई पहला भाई पर हमने तो आपके ऊँट को देखा ही नहीं सिपाही क्या फिर आपको क्या फिर आपको मेरे ऊँट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला आप जरूर कुछ छिपा रहे हैं यह कह कहकर सिपाही उन्हें अपने राजा के पास ले गया और सारी बात बताई तब तीनों भाइयों ने राजा से कहा कि उन्होंने ऊंट को कभी नहीं देखा राजा चकित रह गए राजा मेरे सिपाही ने आपको कुछ नहीं बताया स्वयं आपने ऊंट के बारे में सब कुछ बता दिया यह कैसे संभव है तीनों भाई हमने अपनी चतुराई से समझ लिया राजा जिसे आपने देखा ही नहीं उसके बारे में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो चलो हम आपकी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं राजा ने अपने सेवकों के कान में कुछ कुछ घुसाया सेवक बाहर जाकर एक पेटी लेकर आए तीनों भाई सेवकों के हर कदम को बहुत ध्यान से देख रहे थे राजा क्या तुम बता सकते हो किस पेटी में क्या है पहला भाई इसमें कोई हल्की सी चीज है दूसरा भाई वह गोलाकार है तीसरा भाई वह एक अनार है राजा ने पेटी खुलवाई आश्चर्य पेटी के अंदर सचमुच एक अनार था राजा शाबाश आपको कैसे पता चला कि पेटी के अंदर अनार ही है पहला भाई आपके सेवक पेटी को जिस तरीके से ला रहे थे हमने उसे गौर से देखा मुझे ऐसे लगा कि पेटी में कोई भारी चीज नहीं है हमारी परीक्षा लेने के लिए सिर्फ एक चीज रखी गई है दूसरा भाई पेटी में एक वस्तु लुढ़क रही थी उससे मैंने अनुमान लगाया कि वह चीज गोलाकार है तीसरा भाई मैंने आपके बगीचे में ऊट के बारे में आपने कैसे पता लगाया पहला भाई ऊट के पैरों को निशान से मैंने समझ लिया कि वह उसी रास्ते से गया होगा दूसरा भाई सड़क पर दाई और लगे पौधे और घास रौदे हुए थे बाई और के पौधे वैसे के वैसे थे वैसे थे इससे मैंने अंदाजा लगाया कि ऊट की बाई आ ऊँट को बाई आंख से नहीं दिखता तीसरा भाई सड़क पर एक स्थान पर ऊँट के पैर मोड़कर बैठने के निशान थे पास में एक महिला की चप्पल के निशान भी थे राजा वाह भाई आपकी होशियारी तो सचमुच तारीफ के काबिल है आप लोगों ने ऊँट की चोरी नहीं की है वो ऊँट कहीं और गया होगा मुझे बहुत खुशी होगी अगर आज से आप इसी प्रदेश में रहें और बेहतर शासन करने में, में मेरी मदद करें उजबे देश की कहानी